परमार्थ प्रसंग एक सौ छब्बीस वैराग्य और अनुराग के साथ आनंद भाव से साधन भजन करके यदि कोई भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित कर सके तो उन्हें भीतर बाहर सर्वत्र सकल वस्तुओं में देखा और उपलब्ध किया जा सकता है तब और कुछ प्राप्त करने का अभिलाषा करने का नहीं रह जाता जीव में हो जाता है यही है मानव जीवन धारण करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य सब मन की भ्रांति मात्र है एक जितना हो सके जी भर के जप धान करो पर हृदय में यही धारणा दृढ़ रखो कि इतना जप तब करता हूँ इसीलिए भगवान दर्शन देंगे कृपा करेंगे ऐसी बात नहीं है उन्हें प्राप्त करना उन्हीं की कृपा से होता है साधन भजन केवल अहम कर्तृत्व प्रसूत प्रवृत्तियों को थका कर शांत करने के लिए ही है पक्षी जब उड़ते उड़ते थक जाता है जब उसके पंखों में दर्द हो जाता है तब उसकी बैठने की इच्छा होती है समुद्र के बीच पुनः पुनः आकाश में उड़कर मस्तूल के सिवा विश्राम करने का अन्य स्थान नहीं है यह देखकर पक्षी को उसी मस्तूल का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है परंतु इस ज्ञान का निश्चय न होने तक अन्य शरणागति नहीं होती एक भक्त कभी भी भगवान के साथ लेन देन खरीद बिक्री का भाव नहीं रखता वह जानता है वह है अहेतुक कृपा सिंधु वे अपने स्वभाव ही से कृपा करेंगे ही फिर भी साधन भजन यथाशक्ति करते रहना पड़ता है सब करने पर बाद में इसी विश्वास पर आना पड़ता है कि यह सब कुछ नहीं इसीलिए साधन ने गाया है साधक ने गाया है भावार यदि अपने स्वभाव से ही बचाओ करुणा दृष्टि से देखो तभी आशा है अन्यथा जब करने से तुम मिलोगे यह सब तो भूत विवाह के सदृश ही है भूत का और विवाह कैसा न हुआ न होगा साधन भजन करके किसी ने भी उन्हें न कभी पाया न पाएगा साधक जानता है साधन भजन करके उन्हें पाने की आशा संतरणे सिंधुगमनम अर्थात तैरकर समुद्र पार होने की आशा के ही समान असंभव है एक फिर क्या साधन भजन छोड़कर उनकी कृपा जब होगी तब होगी ऐसा सोचकर बैठे रहना पड़ेगा जो पिपासा से कातर है जिसका मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल है वह क्या हाथ पैर समेटकर चुपचाप बैठे रह सकता है उसकी अवस्था तो है आमार मन बुझे छे प्राण बोझे ना स्वसी स्वी हो अर्थात मेरा मन तो समझता है पर प्राण नहीं मानते वे तो कहते हैं बौने होकर भी हम तो चंद्र को पकड़ेंगे ही साधक के निकट असंभव नाम की कोई बात ही नहीं वह जानता है भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं वे सुई के छिद्र में से भी ऊंट को प्रविष्ट करके निकाल सकते हैं